वैष्णव सदाचार पुस्तक में से पढ़ते हुए भूमिका का आखिरी है बाकी परम पूज्य गुरु महाराज के द्वारा ओम अज्ञानी ज्ञाजनशलाकक्षुन्मील श्री गुरव श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थापित ये नूतले स्वयं रूप कदम दी स्वदार वंदेहम हम श्री वैष्णवा श्री रूप साग्र जा सह गण रघुनाथ हम सजीव साइतम सबदूत परीजन सहित कृष्णचैतन्यं श्रीराधापादान सह गण ललिता श्रीशाखातांशकृष्णचत प्रभु निदानंद श्रीअत गदाधर श्रीवातागौरभृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम तो पिछली बार हम देख रहे थे कैसे गुरु महाराज अपनी योग्यता के विषय में बताते हैं कि पहले सनातन गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु से कृपायाचना करते हैं जैसे सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया वैष्णव को रचने का कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसकी आचार संहिता को बनाना और उसके लिए मार्ग निर्देशन भी दिया तो सनातन गोस्वामी अपने आप को अयोग्य समझते हैं और इसलिए चैतन्य महाप्रु से कृपा की याचना करते हैं और चैतन्य महाप्रभ वो कृपा करते हैं उसी प्रकार से गुरु महाराज कह रहे हैं कि मैं भी अपने आप को अयोग्य समझते हुए फिर भी कृपा याचना करता हूं तो फिर कोई प्रश्न उठा सकता है कि आप इतना बड़ा कार्य यदि आप अयोग्य तो अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं आप क्यों सोच हैं कि आप योग्य हैं इस कार्य को करने के लिए कि वैष्णव समाज को आप बताएंगे कि किस प्रकार से कार्य करना है सबको सदाचार बताएंगे आप तो गुरु महाराज इसका उत्तर दे रहे हैं कि मेरी बहुत सारी अयोग्यताए हैं फिर भी मैंने ये कार्य अपने हाथ में लिया ये गंभीर कार्य अपने हाथ में लिया है ये देखते हुए कि दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कार्य हाथ में ले रहा इस कार्यों को जो कि वैष्णव सदाचार को बहुत ही विस्तार में बताने का है जो कि तो उसकी विस्तृत जानकारी आवश्यक रहेगी और क्यूँकी कोई ये नहीं कर रहा है इसलिए मैं इसको हाथ में रहा हूँ इसके साथ साथ मैं ये भी अः ध्यान में ले रहा हूँ कि मैं एक सन्यासी हूँ और उस तरह से शिक्षा देना ये मेरी मेरा ये मेरा कर्तव्य है तो ये ध्यान में रखते हुए यही ध्यान में रखते हुए मैंने बहुत सारे साल वैष्णव सदाचार के विषय में अलग अलग प्रकार की जो जानकारी है जो शिक्षाएं हैं, जो अलग अलग के तो उदाहरण है उसको इकट्ठा करने में लगा है कि जिससे मैं आगे जाकर के इसको अः एक व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत कर सकू जिससे की सभी भक्त लोगों को बहुत ही लाभ हो अभी आगे सम डिवटिसन लाइफ आई एम डिसक्वालीफाइड फ्रॉम गिविंग नॉर्मेटिव इंस्ट्रक्शन टू वेस्टर्न डिवर्टिस तो कुछ भक्त ऐसा मानते हैं कि मैं भारत में प्रचार करता हूँ भारत में रहता हूं मुख्य रूप से सोच सकते नहीं मानते मतलब ओपिनियन देते ऐसा मानते हैं है क्योंकि मैं भारत में रह रहा हूं भारत में प्रचार कर रहा हूं तो इसलिए जो जगत का जो जीवन है उसके विषय में मैं अन हूँ बहुत ही कम अभिज्ञ हूँ और इसलिए मैं पाश्चात्य देशों के जो भक्त है उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ऐसी शिक्षाओं शिक्षाएं देने के लिए अयोग्य इन रिप्लाई माई फेमुलरिटी विथ मच ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर इट्स इट इज इट सेल्फ अडवांटेज फॉर टीचिंग डिवोट इज हाउ टू लिव एन एक्ट तो मेरा उत्तर यह है कि मेरा भारत में स्थित होकर के भारत में प्रचार करने से जो मेरी भारतीय सभ्यता के भारतीय पारंपरिक सभ्यता के साथ जो मेरा घनिष्ठ संबंध हो गया है भारतीय सभ्यता के साथ तो ये अपने आप में एक बड़ा आ, क्या बोलिए एडवांटेज लाभ ये अपने आप में एक बड़ी योग्यता है एक तरह से तरह से क्या एडवांटेज योग्यता तो नहीं कहेंगे फायदा फायदा लाभ बड़ा लाभ है वो किस चीज में लाभ है भक्तों को ये शिक्षा देने के लिए कि कैसे रहना कैसे जीना है जीवन और कैसे काम करना है इस वैदिक सभ्यता के अनुसार वो कहते हैं कि आपका यहाँ पे रहना के कारण आप ये तो आपका एक डिसंटेज है क्या बोलेंगे <laughs> वो लोग कहते हैं कि भारत में रहकर के प्रचार करना वो आपके लिए ये विषय के ऊपर विवेचना करने के लिए सही नहीं है मतलब वो इसको नुकसान करता है लाभ का तो कम करता है लाभ का विरोध क्या होगा नुकसान नहीं आएगा वो नहीं आएगा लेकिन डिस को राधारूप राधार उपयोग हुआ है गुरु महाराज के ऊपर आरोप लगता है लोग कहते हैं की गुरु माली क्यूँकी मैं भारत में रहता हूँ भारत में प्रचार करता हूँ इसलिए लोग कहते हैं कि वैष्णव सदाचार के विषय में पाश्चात्य देशों को बोलने का उसमें उसको मैं उस तरह से पाश्चात्य देशों को नहीं जानता हूँ इसलिए उसके बारे में बोलने में मेरी योग्यता में डिसडवांटेज है मतलब वो लाभ नहीं है लेकिन मैं कहता हूं कि भारतीय भारत में रहना और भारतीय सभ्यता से अनुगत होना यही तो मेर, मेर, ये तो बड़ा लाभ है इसको बताने एडवांज है कमी। हाँ कमी कह सकते कमी है तो लोग कहते हैं कि गुरु महाराज का भारत में रहना मतलब पाश्चात्य देश के लोग गुरु महाराज का भारत में रहना वैष्णव सदाचार के विषय में पाश्चात्य देश के लोगों को बताने में कमी है एक्चुअली भारत में रहना वो तो गुरु महाराज कहते हैं कमी नहीं है वो फायदा है क्योंकि तभी तो मैं जान पाऊंगा कि है क्या सब furthermore to compensate for my possible lesser cognizance of the current western mentality the manuscript of this book has been critically reviewed by several western based senior devotees aur iske sath sath meri is kami ko pura karne ke liye kaun si kami kami jo mai paschatya desh mein bahut prachar nahi karta uske karan paschatya desh स्थिति के विषय में यदि मैं इतना नहीं जानता हूँ तो उस कमी को पूरा करने के लिए ये जो मैंने लिखा है उसको कई ऐसे भक्त जो पाश्चात्य देशों में रह रहे हैं ऐसे भक्तों ने भी इसको देखा है इसको एडिट किया है और इसको योग्य बनाना है वरिष्ठ भक्त पाश्चात्य देश में रहते हुए वरिष्ठ भक्तों ने an overriding consideration is that vaishnava culture is sanatan dharma and that all other modes of human interaction are not only ephemeral but unhelpful for cultivating the consciousness of being an eternal servant of krishna therefore devotees who are accustomed and un unaccustomed to vaishnava culture should attempt to adjust themselves to it rather than expect that it should be adjusted for them और एक ओवर राइडिंग ओवरराइडिंग ओवर ओवरराइडिंग कंसिड्रेशन मतलब और एक जो महत्वपूर्ण भाग है वस्तु है जिसको बहुत ध्यान में लेना होगा जो बाकी सब बा, बाकी सब पहलुओं को जीत लेती है ऐसी जो ऐसी जो ऐसा जो पहलू है वो पहलू ये है कि वैष्णव सभ्यता जो है वैष्णव सदाचार जो है वो सनातन धर्म है और सनातन धर्मन होने के कारण वो बाकी सभी प्रकार के मानव आदान प्रदान की पद्धतियां जो है उनके ऊपर है और ये सब पद्धतियां जो बाकी बाकी सब सनातन धर्म के अलावा बाकी सब प्रकार से जो समाज आदान प्रदान करता है तो वो सब पद्धतियां जो है वो केवल आ, सनातन धर्म सनातन है वो केवल अनित्य नहीं है ये वाली पद्धतियां किंतु वो अः कृष्ण के नित्य सेवक बनने की जो चेतना है उसको विकसित करने में एक अड़चन है ऐसी सब दूसरी धर्म सनातन धर्म को छोड़कर के बाकी सब प्रकार जो है मानव समाज में कार्य करने के वर्णाश्रम धर्म को छोड़कर के तो वो केवल ऐसा नहीं है सनातन धर्म सनातन हमेशा है लेकिन ये वाले जो है सब प्रकार की क्रियाएं हैं वो कभी है कभी नहीं है वो अनित्य है और केवल अनित्य ही नहीं है लेकिन ये कृष्ण भावनामृत को विकसित करने में एक अड़चन है उत्पन्न है दिया और इसलिए जो भक्त है इसलिए जो ऐसे भक्त है जो वैष्णव सदाचार के अभ्यस्त नहीं है उनको जिस, इसकी आदत नहीं है तो उनको मेहनत करनी चाहिए उनको प्रयास करना चाहिए अपने आप को वैष्णव सभ्यता के अनुसार वैष्णव सदाचार के अनुसार ढालने का न कि वैष्णव सदाचार को अपने अनुसार ढालने का ऑल्सो इट इज इम्पॉसिबल टू प्रोवाइड डिरेक्शन डेट एड्रेस एवरी सिचुएशन सफिशियंट गाइडलाइंस एंड डिटेल्स है में बिकम वेल वेलकॉग्जेंट ऑफ वैष्णव बिहेवियरल स्टैंडर्ड्स तो हरेक स्थिति को स्थिति के बारे में बताना या संबोधित करना ये संभव नहीं है हर एक स्थिति में अलग अलग प्रकार शिक्षा प्राप्त हो ही जाएगी यह संभव नहीं है हर एक स्थिति के विषय में बता देना लेकिन फिर भी इस पुस्तक में पर्याप्त मात्रा में मार्गदर्शन और विस्तृत जानकारी दी हुई है कि जिससे एक भक्त आकांक्षी भक्त उत्सुक भक्त बोल देते हिंदी में आकांक्षी भक्त एस्पायरिंग डिवोटी होती मतलब है कि जो प्रगति करने के लिए उत्सुक है उसको एस्पायरिंग एक्सपायरिंग होती तो एक जो उत्सुक भक्त है जो प्रगति करने के लिए उत्सुक भक्त है वो इससे वैष्णव सदाचार के जो स्तर हैं उससे अभिज्ञ होगा उसको जानकारी अच्छी अच्छे से जानकारी मिलेगी उसको इसकी वापस में दोहरा था कि हालालों में मार्ग निर्देशन और सभी मामलों के बारे में मार्गदर्शन देना और उस, उसको एड्रेस करना उसको संबोधित करना संभव नहीं है फिर भी इस पुस्तक में पर्याप्त मात्रा में मार्गदर्शन और विस्तृत जानकारी दी गई है कि जिससे एक जो उत्सुक भक्त है वो वैष्णव सदाचार के स्तरों के विषय में अभिज्ञ हो जाए हो सके i request the indulgence of my readers for the inevitable overlapping things after all repetition of something is necessary in order that we understand the matter thoroughly without error <coughs> i trust that saragrahi vaishnavas will accept this contribution as being valuable and authoritative and not reject it due to its inevitable discrepancies and oversights what to speak of the manifest disqualification of its compiler गुरु महाराज कह रहे हैं कि मैं निवेदन करता हूं मेरे जो श्रोता श्रोतागण या गण है जो पढ़ रहे हैं इसको, उस पुस्तक को उनको मैं निवेदन करता हूं कि इस पुस्तक में निश्चित रूप से पुनरावृत्ति होगी अलग अलग विषय की और पुनरावृत्ति आवश्यक भी है पुनरावृत्ति से कोई वस्तु ज्यादा अच्छी तरह से समझी जा सकती है तो मैं ऐसे मेरे जो वाचक गण है उनको अनुरोध करूंगा कि वो इस पुनरावृत्ति को आ, इस पुनरावृत्ति होने के बावजूद भी वो उसको अच्छी तरह से अंदर उतर करके पड़े छोड़ नहीं देती हो और मैं मुझे विश्वास है कि जो साराही वैष्णव लोग हैं ऐसे वैष्णव लोग जो सारा है वो लोग इस योगदान को इस पुस्तक रूपी योगदान को बहुत ही मूल्यवान और अधिकृत पुस्तक के रूप में स्वीकार करेंगे और इसको रिजेक्ट नहीं करेंगे रिजेक्ट तो हिंदी शब्द है क्या, क्या क्या बोलेंगे हिंदी में अस्वीकार नहीं करेंगे और इसको अस्वीकार नहीं करेंगे इसकी इसको त्रुटियों त्रुटियों और ओवरसाइट त्रुटियों और अनदेखा करना नहीं ओवरसाइट मतलब भूल गया कुछ त्रुटी जैसा ही है भूलों को और त्रुटियों को देखकर के इसको तिरस्कृत नहीं करेंगे इसको छोड़ नहीं देंगे इस पुस्तक को अस्वीकार नहीं कर देंगे और फिर मेरे, मेरे जैसे इस इस, इस पुस्तक के जो बनाने वाले हैं उसकी अयोग्यताओं का तो क्या कहना लेकिन इस पुस्तक की जो दिख रही त्रुटि और भूले हैं, उसको देखकर करके भी श्रोता गण जो है जो वाचकगण है वो इसको तिरस्कार नहीं करेंगे ऐसी मुझे आशा है इसके बदले वो सारी वैष्णव लोग इसको एक अच्छा मूल्यवान योगदान और मूल्यवान और अधिक योगदान के रूप में स्वीकार करेंगे ये मेरी आशा है या विश्वास है इन अदरवर्ड ऑफ द रिनाउंड लेक्सिकोग्राफर ऑफ योर नेम हेमचंद प्रमाण सिद्धांत विरुद्ध मतलब दोषात प्रसादमाधाय नोबल माइंडेड स्कॉलर्स ऑफ ऑफ ऑफ काइंडली करेक्ट एरर्स हैव बीन कमिटेड द द माय इन जो कि बहुत ही प्रचलित संस्कृत विद है तो उनके उन्होंने ये श्लोक किया है कि कि जो अच्छे विद्वान लोग जो सब हैं, सुबुद्धि विद्वान लोग जो हैं, आर्य आर्यचित जो आर्य चित्त विद्वान लोग हैं तो मेरे मतिमंद मति मंद दोष से मेरी मंद मति है उसके कारण जो उत्पन्न हुए जो दोष हैं उसको देखकर के मेरा निवेदन है कि उसको देखकर के अः मात्सर्य का अनुभव नहीं करें अपने हृदय में मात्सर्य के कारण ईर्षा के कारण इस दोषों को देखकर के ईर्षा उत्पन्न न करे किंतु जो भी दोष आपको दिख रहे हैं जो मेरे मंद मती के दोष से दिख सकते हैं, जो सिद्धांत के विरुद्ध कभी प्रमाण हो सकता है ऐसा है तो कृपा करके उन सब को शोधन करें कृपा करके वो दिखा करके मुझे ये यहाँ पे ये दोष है यहाँ पे ये दोष है ये सब दिखा करके प्रसाद मेरे ऊपर कृपा ये सब दोष दिखा करके जिससे कि उसका शोधन प्रसादम आधाय विशोधय ईर्षा नहीं करे ये तो ये दोष है ये दोष है ये दोष है इसको तो ये गलत है ये गलत है उस प्रकार से ईर्षा नहीं उत्पन्न करे अपितु कृपा करे ये दोष बताने की यहाँ पे ये दोष है और उसको उसका समाधान भी बताए तो ये कृपा होगी इस तरह से ये श्लोक यहाँ पे गुरु महाराज उदृत करते मतलब गुरु महाराज यही कह रहे हैं इसमें त्रुटियां होगी निश्चित रूप से तो वो जो तीस त्रुटियां हैं उसको देखकर के इस ग्रंथ को ही अस्वीकार कर दे या उसको तिरस्कृत कर दे उसकी जगह वो त्रुटियां दिखा करके उसको ठीक करें जिससे और करेंट विंडिंग ऑल दई है throughout most of this life time i have seriously endeavored to abide by shрила propas teachings and examples and i have personally observed much of the still prevalent culture of india while meditating on how to communicate these points to devotees worldwide to so, mere prakat trutiyon ko swikar karte hue मैं कह सकता हूं मैंने इस पुस्तक में जो भी कुछ बताया वो शिला प्रभुपाद उनके अनुयाई और उनके मिशन की सेवा के भावना से बताया है। इस मेरा इस जीवन में ज्यादातर समय में मोस्ट ऑफ़ दिस मेरे मेरा ये पूरा जीवन ज़्यादातर समय उसका मैंने गंभीरता से प्रभुपाद की शिक्षाओं और उनके उदाहरणों को पालन करने का प्रयास किया है और मैंने व्यक्तिगत रूप से बहुत सारा जो भारतीय सभ्यता अभी भी जो भारतीय सभ्यता बची हुई है भारत में उस, उसका बहुत सारा भाग अपने जीवन में उतारा है और इसके ऊपर बहुत चिंतन किया है कि कैसे पूरे जगत में पूरे जगत के भक्तों को मैं ये सब जो मुद्दे हैं जो मैंने जीवन में उतारा वो सब भी जो है भारतीय कल्चर के जो मुद्दे भारतीय सभ्यता के भारतीय संस्कृति के जो मुद्दे हैं वो कैसे पूरे जगत में जो सब भक्त हैं उन तक इसके ऊपर भी मैंने बहुत चिंतन किया अपना पूरा जीवन ग्रांटेड इवन एमोंग दो विदरल शुड ग्रेविटेड टूअ ट्रेडिशनल बिहेवियर देर मे बी डिसमेंट और डीटेल्स आई एम कॉन्फिडेंट देट ऑन द होल स्वीकार so, yes, करता हूं ऐसे लोग, लोगों के बीच में भी जो यह सोच समझते हैं कि भक्तों को ज्यादा पारंपरिक सदाचार की तरफ मुड़ना चाहिए भक्तों भक्तों में या के समाज को एक पारंपरिक सदाचार की तरह मुड़ना चाहिए ऐसे भक्तों के बीच में भी मतभेद हो सकते हैं इस सदाचार के विस्तृत जानकारी को लेकर के क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इससे लेकर के फिर भी मुझे विश्वास है कि मोटे तौर पे ये जो पुस्तक है वो स्वीकार की जाएगी सबके द्वारा वेलकम मतलब स्वागत किया जाएगा इस पुस्तक का या स्वीकार की जाएगी बहुत सारे भक्तों के द्वारा जो वैष्णव सदाचार और इस, इस प्रकार के जो सब वस्तुएं हैं उस विषय में विशेष मार्गदर्शन की अपेक्षा करते हैं ऐसे भक्तों के द्वारा ये पुस्तक स्वीकार की जाएगी ऐसा मुझे विश्वास है और ऐसे लोग जो वैष्णव बनने के मार्ग में ज्यादा पारंपरिक पारंपरिकोच क्या बोलेंगे उर्दू है लेकिन जब तक हिंदी नहीं मिलता है तब तक उर्दू से तो, तो वैष्णव का पालन करने में ज्यादा पारंपरिक रवैये को स्वीकार करना चाहते हैं आधुनिक रवैये को नहीं तरीका आग्णी आग्णी उस प्रकार से नहीं जाना चाहते पालन ऐसे लोगों के द्वारा ये पुस्तक स्वीकृत होगी ऐसी मुझे ऐसा मेरा विश्वास मच ऑफ वोट आई है तो ज्यादातर भाग जो इस पुस्तक में ने प्रस्तुत किया है वो विशेष खास करके विशेष करके ऐसे भक्तों के लिए उपयुक्त है या हाँ उपयुक्त है जो भारतीय संस्कृति पारंपरिक भारतीय संस्कृति के का जो इतना शुद्ध रूप है जितना हो सके उतने शुद्ध रूप में पारंपरिक भारतीय संस्कृति को अपनाना चाहते हैं, ऐसे भक्त लोग जो जितना हो सके उतना शुद्ध रूप भारतीय पारंपरिक भारतीय संस्कृति का अपनाना चाहते हैं ऐसे भक्त लोग के लिए ये पुस्तक विशेष रूप से लाभदायी है उनके लिए उपयुक्त है i seek i seek the blessings of all vaishnava acharyas upon this work especially those of any most merciful especially those of my most merciful spiritual master his divine grace sri vidanta swami prupal who represents all previous acharyas and without whose grace i would never have been heard of shri krishna let alone have attempted to compose a compendium of vedic directives करुणा शे, चार्यों की कृपा की याचना करता हूँ इस पुस्तक के ऊपर और विशेषकर मेरे परम कृपालु गुरु गुरु महाराज कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय जरणानंद भक्ति स्वामी प्रभुपा जो कि सभी पूर्ववर्ती आचार्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं इनका प्रतिरूप है तो प्रतिनिधि है और जिनकी कृपा के बिना मैंने भगवान श्री कृष्ण का नाम तक नहीं सुना होता फिर ये वैष्णव को मार्ग देने वाली पुस्तक लिखने की तो बात ही क्या श्लोक बोलते हैं कि मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूं जो कि करुणा के सागर हैं करुणा वरुणालय और जिनकी कृपा के ले मात्र से उनकी बूंद मात्र से कृपा की बूंद बोलते क्या बोलते आता है क्या बोलते बिंदु मात्र से एक लोबोन पतित पामर पामर इसमें पामर ही है संस्कृत में पामर पामर मतलब हम्म पामर अंग्रेजी में प्रभुपाद ने लो गौन किया है नीच जाति नीच जाति व्यक्ति भी आ, अमर बन जाता है पामर शब्दों के ये है ना अलंकार है श्लोक में पामर अमर करुणा वरुणा करुणा वरुणालय यद कृपाल अवलेश पामरों की अमराय थे Many of the guidelines here appeal to non-Iskcon and even to non-Vishnu adherents of Vedic Dharma who wish to learn more about and to adopt the cultural norms of their antecedents. Additionally, this book might be of some interest to certain anthropologists, scholars of religion, and other academicians. So, this book may show some interest to certain anthropologists, scholars of religion, and other academicians. आ, वो जो इस्कोन के भक्त नहीं है ऐसे लोगों को भी आकर्षित कर सकते हैं और जो वैष्णव भी नहीं है ऐसे लोगों को भी जो वैष्णव नहीं है लेकिन वैदिक धर्म को पालन करना चाहते है और इसके बारे इस वैदिक धर्म के विषय में और ज्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और वैदिक संस्कृति के जो नियम है जो उनके पूर्वजों का पालन किए थे उसके बारे में और जानना चाहते थे ऐसे तो लोग भी इससे आकर्षित हो सकते हैं इस पुस्तक से और ये पुस्तक में कुछ ऐसे लोग भी रुचि दिखा सकते हैं जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है क्या बोले पुरातत्व तो तो विज्ञानी पुरातत्व तो तो विज्ञानी है या तो रिलीजन के रिलीजन मतलब धर्म हम बोल देते हैं धर्म नहीं है फिर भी बोलते चलिए धर्म के विद्वान मतलब आधुनिक स्कॉलर की बात हो रही है यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं स्कॉलर्स ऑफ रिलीजन तो रिलीजन के स्कॉलर्स और दूसरे भी ऐसे सब एकडेमिशियन एकडेमिशियन मतलब आधुनिक यूनिवर्सिटियों में पढ़ाने वाले को एकडेमिशियन कहते हैं ऐसे लोग आकर्षित हो सकते हैं पर्टिकुलर ज पर्टिक्यूलर मैं कमिटेड टू द सर्विस ऑफ शिल प्रभु सर्वेंट्स लेकिन फिर भी ये जो पुस्तक है वो विशेष कर विशेष रूप से भक्तों के लिए बनाई गई है ऐसे भक्तों के लिए जो शिल प्रभुपाद और उनके सेवकों की सेवा के लिए कमिटेड है कमिटेड Samarpita, greatness of Samarpita. I seek the blessings of all such great souls, and also those of Shri Prabhupada and all the previous sadhakas, especially Shri Sanatan Goswami Prabhupada and Shri Gopalabhata Goswami Prabhupada. I further seek the blessings of Shri Govardh Sundara, Govardhananda, who introduced the chanting of the holy names to save the wretched souls of Kaliyuga, who are described as. संस्कृता क्रियाहीना रजसा लो ऑन पीपल नॉट प्यूरिफाइड प्रिंसिवर्ड बाई दोड्स ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस तो मैं मैं ऐसे सभी महान महात्मा की कृपा के लिए याचना उनके आशीर्वाद के लिए याचना करता हूँ ऐसे सम्मान अभी पहले जो बात हुई ना कि जो प्रभुपाद के सेवक हैं प्रभुपाद की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित ऐसे सब महान भक्तों की, की आशीर्वाद की याचना करता हूँ और विशेष रूप से शिला प्रभुपाद और पूर्ववर्ती आचार्यों की और उसमें भी विशेष शिला स्नातन गोस्वामी प्रभुपाद और शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रभुपाद उनकी कृपा के लिए याचना करता हूं और मैं याचना करता हूं श्री गौरचंद्र को उनकी कृपा देने के लिए उनके आशीर्वाद देने के लिए जिन्होंने पवित्र नाम का जो संकीर्तन है वो इस कलयुग के जीवों को बचाने के लिए फैलाया ऐसा कलयुग ये कलयुग ऐसा है आ, इसमें जो सब जीव है वो नालायक वो <laughs> तो नालायक है और भागवत में उसको इस प्रकार से कह के बताया कि असंस्कृत क्रियाहीना रजसा ताम कि वो असंस्कृत है हीन जाति है लोब ऑन पीपल नॉट प्यूरिफाइड वैवेदिक वो संस्कृत मतलब संस्कारहीन जिनका जन्म हुआ है वो असंस्कृत बिना संस्कार कैसे ही जन्म हो गया संस्कार नहीं, नहीं तो असंस्कृत और जो क्रियाहीना मतलब कोई भी नियमों का पालन नहीं करते हैं क्रिया किस प्रकार से करनी है सब अपने हिसाब से करते हैं। कोई नियमों का पालन नहीं करते हैं और रजोगुण और तमोगुण से आवृत है ऐसे <laughs> तो लोगों की के ऊपर क्रिया कर कृपा कृपा करते हुए ने हरिनाम संकीर्तन का प्रचार किया ऐसे सुंदर की के लिए भी मैं याचना करता हूँ मैं दिस वॉल्यूम प्लीजिंग टू एंड एक्सेप्टेड बाई श्री गौरचंद्र डिवोटिज वेरी लाइफ इज सर्विस टू द लोटस स्वीट ऑफ इज सर्व तो ये मैं दिस वॉल्यूम कैसे इसको नहीं आशा करें करें करे, ये संस्करण जो हाँ वो है करे और लेकिन उसको वो इस प्रकार से ग्लोरीफिकेशन के रूप में बोला तो वो भावना कैसे है उसमें यह संस्करण श्री गौरचंद्र को प्रिय हो यह संस्करण श्री गौरचंद्र को प्रिय हो और उनके द्वारा स्वीकृत हो और उनके भक्तों के द्वारा स्वीकृत हो जिनकी जिनका जीवन है उनके चरण कमल एग्जैक्टली पता है वो थोड़ा ग्लोरीफाई कर ये हो ऐसा हो जाए मतलब ग्लोरीफाई करते तो वो एक थोड़ा एक स्टेटमेंट स्ट्रक्चर हो रहा हरे कृष्णा भक्ति विकास स्वामी तो ये भूमिका यहाँ पे पूर्ण हुई और अभी ये शुरू करना है सदाचार सदाचार नामक जो अध्याय है यहाँ पे वैष्णव सदाचार की भूमिका दी अभी सदाचार क्या है क्यों है कैसे है उसका सब तो मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सदाचार सदाचार का अर्थ और महत्व इस विषय को शुरू कर सकते हैं नाम ठीक गिर सदाचार का अर्थ और उसका महत्व द बेसिस ऑफ वैश्वल बिहेवियर इज द अंडरस्टैंडिंग दट कृष्णा इज द सुप्रीम एंजॉयर एंड दट एवरीथिंग शुड बी डन फॉर हिज प्लेजर without a trace of personal motivation krishna arthhe chila chesta chesta anya abhilashita shunyam these are the mottos of pure devotional service And a pure vaisnava is one who lives according to these principles acting on them at every moment so vaisnava sada char ka jo aadhar hai wo ye samajh hai ki krishna param bhokta hai और सब कुछ उनकी प्रसन्नता के लिए ही किया जाना चाहिए अपनी प्रसन्नता का एक लेश मात्र भी लेना चाहिए कृष्णार्ध्य चेष्टा अन्य अभिलाषित शून्यम ये शुद्ध भक्ति के क्या बोले व्यक्ति exactly एग्जेक्टलीय की तरह नहीं शुद्ध भक्ति का ध्येय ऐसा कह सकते मतलब यह शुद्ध भक्ति से अलग नहीं किया जाता ऐसी है। ही और एक शुद्ध भक्त एक शुद्ध वैष्णव वो है जो इन सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन जीता है हरेक क्षण सिद्धांतों के अनुसार काम करके अपना जीवन जीता है हर एक शुद्ध भक्त है हाउ एवर इट इज एसे डिवट इज अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ सदाचार अ टर्म वेल नोन एम फॉलोअर्स ऑफिक कल्चर बिकॉज एज द मनुसंहिता वन हंड्रेड एंड धर्म है सदाचार एज इट्स रूट लेकिन फिर भी ये बहुत ही अनिवार्य है कि जो भक्त है वो सदाचार के विचार को समझे सदाचार शब्द वेदिक संस्कृति को पालन करने वाले लोगों में प्रसिद्ध है क्योंकि मनुसंहिता में भी कहा है कि धर्म जो है उसका जो उसकी जो जड़ है वो सदाचार है की जड़ में सदाचार है धर्म की जड़ में सदाचार सदाचार सदाचारियन ऑफ देउन तो सदाचार जो है वो धर्म का आधार बताया जाता है क्योंकि इसके बिना सदाचार के बिना बहुत बड़ी बड़ी चीजें तो सिखाई जा सकती है लेकिन व्यक्ति अपने साक्षात्कार को बनाए नहीं रखा पा, रख पाता और उसके कारण उसका पतन हो जाता है बिना सदाचार। इनडीड टू डिविट फ्रॉम सदा इन इट से वास्तव में तो सदाचार पालन नहीं करना वो अपने आप में ही पतन है दस वैदिक कल्चर कैन बी सीड टू बी बेस्ड अपॉन कैरेक्टराइज बाई एंड सदाचार इसलिए जो वैदिक संस्कृति है उसके विषय में हम ऐसा कह सकते हैं कि यह सदाचार के ऊपर आश्रित है सदाचार के द्वारा इस, सदाचार ही इसका लक्षण है मतलब उसके द्वारा उसको पहचाना जाता है और सदाचार के द्वारा पोषित है सदाचार के ऊपर आश्रित है सदाचार के द्वारा लक्षित है मतलब सदाचार से ही ये पहचानी जाती है सदाचारी उसकी पहचान है और सदाचारी उसका उसको पोषित करते आश्रय पहचान और पोषण को कोई है तो अब सदाचार जो है पूरा ऐसे उसके ऊपर है अब डेफिनेशन पूछ रहे लेकिन पूरा ऐसे ही उसका सब एक करके द इंपोर्टेंस ऑफ सदाचार इन वैदिक कल्चर कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम हाउ कृष्ण अर्जुना का जो महत्व है एक वैदिक संस्कृति में वो इस बात से देखा जा सकता है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण भगवदगीता की शुरुआत में ही अर्जुन को और सदाचारी के लिए हैं। करते। हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सदाचार टू गोडियन बी इन्फर्ड फ्रॉम हाउ शिलनातन गोस्वामी बिगिंग विलास विदर्स्ट टू चैप्टर डिस्कसिंग गुरु डिसाइपल्साइपल्स एन इनिशियन एंड चैप्टर डेडिकेटेड टू द डिलीनियशन ऑफ सदाचार इज द बेसिस ऑफ वैष्णव लाइफ वैष्णव के लिए सदाचार का कितना महत्व है ये इस विषय से जान सकते हैं इस बात से जान सकते हैं कि कैसे सनातन गोस्वामी जो हरिभक्ति विलास की शुरुआत करते हैं गुरु शिष्य और दीक्षा के विषय में बता करके पहले दो अध्याय में और फिर तीसरे अध्याय से सीधा सीधा वो सदाचार के विषय में बताते हैं और उस इस सदाचार को वैष्णव जीवन का आधार बताते हैं पूरा ये एक अध्याय इसके विषय में दिया है दियातन गोस्वा दिग्दर्शिनी टीका जो विलास सनातन गोस्वामी ने लिखे उसके ऊपर दिग्दर्शनी टीका लिखी तो दिग्दर्शनी टीका में सनातन गोस्वामी कहते हैं इसमें बेटर राइट ओनली द प्रोसीजर्स ऑफ वर्शिप और सर्विंग लॉर्ड वॉट इज द यूज ऑफ राइटिंग अदर सदाचार वो प्रश्न उठाते हैं ऐसा कोई कह सकता है कि अरे भाई जो भगवान की पूजा इत्यादि के विषय में लिखो ना वैष्णव सदाचार, वैष्णव ये सब सब दूसरे सदाचार के नियमों को लिखने की क्या जरूरत है किंच नथिंग कैन बी सक्सेसफुल विदाउट सदाचार एवरी एक्शन मस्ट बी परफॉर्म विद सदाचार तो इसका उत्तर देने के लिए, ये अभी सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं टीका में तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए इसको जवाब देने के लिए सदाचार की अनिवार्यता को बताया जा रहा है न किंचित इससे शुरू होते श्लोक से तो न किंचित वो तीसरे अध्याय का दूसरा या तीसरा श्लोक है क्योंकि सदाचार के बिना कुछ भी सफल नहीं हो सकता है इसलिए हरेक कार्य सदाचार के साथ करना चाहिए दिस इज बिकॉज लोर्ड टेकन हिमसेल्फ़ गेव मच इंपोर्टेंस टू सदाचार एंड ऑर्डर सनातन गोस्वामी दस सामान्य सदाचार वैष्णव आचार कर्तव्य सबस मार्तव्यवहार you should use general and specific descriptions of the behavior and activities of a vaishnava you should outline things that are to be done and things that are not to be done all this should be described as regulations and etiquette sri prabhupada matlab ye the same thing same çok doğru smartly can you answer me चैतन्य चरितमिक मध्य लीला चौबीस वादे तीन सौ चौवालीस वर्ष लोग स्मार्थ व्यवहार स्मृति के अनुसार हिंसक तो ये इस, इसलिए है।, तो है क्यों क्या इसलिए सनातन गोषा में ऐसा क्यों बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु खुद उनको ये शिक्षा देते हैं सदाचार को बहुत महत्व दे करके चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को आदेश देते हैं क्या आदेश देते हैं कि तुम्हें इस पुस्तक में सामान्य और विशेष मार्गदर्शन या विस्तार वि, विस्तरण एक वैष्णव के आचरण और क्रियाओं का एक सामान्य और विशेष विस्तार करना है इस पुस्तक में और तुमको ये बताना होगा इसमें का लेखा जो दो तुम कि एक वैष्णव के क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ऐसी चीजें क्या है जो करनी चाहिए और ऐसी चीजें क्या है जो नहीं करनी चाहिए ये सब नियम और मर्यादा के रूप में तुमको ये सबको ये सबका विवरण करना है है। नियम और सदाचार का ये सब विवरण करना ऐसा चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को आदेश देते हैं चैतन्य सिद्धांत में कॉमनली संस्कृत टेक्स्ट सदाचार इज रेंडेड सिंप्लीस आचार और कंडक्ट सामान्य रूप से संस्कृत जो सब शास्त्र मिलते हैं उसमें सदाचार को आचार ऐसे बस आचार शब्द से बताया आचार बोले मतलब सदाचारी उस तरह से। आचार शब्द से बताया है आचार फॉर्म और इस आचार में आगे कुछ लगाते हैं तो अलग अलग महत्वपूर्ण शब्द बनते हैं जैसे सदा शिष्टाचार शिष्ट आचार शिष्टों के द्वारा जो आचरित है उसको शिष्टाचार कहते हैं जो शिष्ट व्यक्ति कौन है जो भारतीय लोग तो जानते हैं शिष्ट शब्द मतलब मान सम्मान होना चाहिए इनको हम कहते हैं शास्त्रीय भाषा में शिष्ट लोग भी कहते हैं पुरुश। भद्रा पुरुष भी कहते हैं या तो विशेष रूप से शास्त्रीय भाषा में एक तो शिष्ट है और दूसरा है अभिवाद्य जिनका अभिवादन होना चाहिए उसको अभिवाद्य आर्य तो सब मतलब आर्य तो है लेकिन शिष्ट जब बोला जाता है तो आर्य एक प्रकार के शिष्ट लोग uh, तो हैं शिष्ट से ट्रेडिशनल माइट नॉट बी ट्रेसेबल टू सोर्स बट आर एक्सेप्टेड एस्ट्रोनोनिमस विद सदाचार शिष्ट मीन रिस्पेक्टेबल प्रश्न यहाँ तो दूसरा अर्थ ये निकालते हैं शिष्टाचार का ऐसे पारंपरिक आचरण जो जिसका कोई शास्त्र का प्रमाण प्राप्त नहीं हो रहा है लेकिन वो हमेशा से शिष्टाचारी लोगों के द्वारा स्वीकार हुआ है ऐसा तो उसको भी शिष्टाचार दूसरा अनाचार अनाचार मतलब ऐसा आचरण जो अच्छा नहीं जो इम प्रॉपर बिहेवियर ऐसा आचरण जो इम्रॉपर क्या बोलेंगे हिंदी में अयोग्य अयोग्य आचरण बिहेवियर इन दिस रिकार्ड ऑफ कस्टम लॉ और प्रोप्रायटी ये दूसरा अर्थ की जो एक सामान्य शिष्टाचार चल रहा है कस्टम लॉ और प्रोप्रायटी मतलब एक समाज में एक प्रकार से आचरण चल रहा है उसके विरुद्ध आचरण करना ये उसी के लिए, ये व्याख्या उसी के लिए लागू पड़ती है जब वैष्णव या वैदिक समाज कार्य कर रहा है क्योंकि नहीं तो केवल कोई भी समाज के लिए यदि ले लेंगे इसको तो तो फिर आज मांस नहीं खाना से अनाचार गिना जाएगा ये बात हो रही है कि वैदिक समाज में जो सब अः प्रथाएं चल रही है उसके विरुद्ध कार्य करना उसको भी अनाचार कर. और अनप्रिंसिपल्ड बिहेवियर ये तीसरा अर्थ बताया है कि ऐसा आचरण जिसमें कुछ नियम नहीं है बस अपने हिसाब से कर काम काम काम, काम आचरण फिर तीसरा शब्द है अत्याचार अब यह अत्याचार शब्द हिंदी में लेंगे तो ठीक है संस्कृत में इसका अर्थ थोड़ा बदल जाता है शास्त्र में अत्याचार शब्द प्राप्त नहीं होता है ना तो आचार्य की कमेंट्री में प्राप्त होता है तो हिंदी में इसका अत्याचार का मतलब है अत्याचार करना <laughs> किसी को आ, क्या बोलते हैं? हिंसा हिंसा ही नहीं होता है हमेशा शोषण और परेशान करना लोगों को तो ये है और संस्कृत में इसको हम और रिसर्च कर रहे हैं संस्कृत लोगों से पूछ करके तो माधव संप्रदाय था तो बोला अत्याचार नाम का शब्द शास्त्र में जनरली देखने को नहीं मिलता है ना तो आचार्य की शिक्षा देखने को मिलता है अत्याचार शब्द लेकिन यदि युद्धपत्ती से जाए तो अत्याचार शब्द का के दो अर्थ निकलते हैं एक तो अतिक्रांतम आचार अत्याचार मतलब जो आचरण है जो आचार है जो आचार की मर्यादा है कि ऐसा करना है ऐसा नहीं करना है उसका अतिक्रम करना उसको तोड़ देना वो मर्यादा को उसको अत्याचार कैसे है और दूसरा इसमें भूल गया बताया क्या कहना भूल गया अतिक्रम तम आचार तो ये अत्याचार शब्द का अर्थ हो गया हम कई बार अत्याचार शब्द का लेते हैं बहुत आचरण जो करता है उसको अत्याचारी कैसे तो वो अर्थ में तो कभी उपयोग नहीं हो होगा ये भ्रष्टाचार तो भ्रष्ट आचार आचरण जो भ्रष्ट है करप्ट है। असद आचार वही अयोग्य आचार असद धर्माचार तो ये है टू फ्रेटफुली डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ फॉर वन ऑन वर्ण एंड आश्रम एस प्रिस्क्राइब इन द शास्त्र टू एबिलिटी तो श्रद्धा पूर्वक स्वधर्म अपने वर्णोचित स्वधर्म को वर्णोचित स्वधर्म जो कि वर्णाश्रम उचित स्वधर्म जो कि शास्त्र में बताया है उसको श्रद्धा से पालन करते रहना उसको कहते धर्माचार और यहां पर फुटनोट है द वर्ड धर्मचारिणी इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन वाल्मीकि रामायण फॉर मदर सीता सीता मैया के लिए रामा वाल्मीकि रामायण में बहुत बहुत बार धर्मचारिणी ये शब्द उपयोग हुआ है ये दिखाते हुए कि वे अपने स्त्री धर्म का पालन हमेशा करती है इस संदर्भ में उपयोग हुआ है दुराचार ये तो सबको पता है जो नियमों के अनुसार कार्य नहीं करके नीच आचरण करते हैं सदाचार का विरुद्ध कदाचारण ये भी संस्कृत में बहुत कम पाया जाता है पाया जाता है लेकिन बहुत कम पाया जाता है और विशेष रूप से ये बांग्ला में प्रसिद्ध है बांग्ला में इसका अर्थ है नीच आचरण और अत्याचार और कदाचार ये दो शब्द पूछवाए थे तो बताया कि कदाचार अत्याचार जैसा ही है अतिक्रंतम आचारम आचार के विरुद्ध जाकर उसकी मर्यादा को लांग करके कार्य करना लेकिन कदाचार है वो कभी कभी इस प्रकार से करते हैं अत्याचार तो नियमित रूप से इसी प्रकार से ये भेद बताया सदाचारी सदाचारी व्यक्ति जो सदाचार का पालन करता है उसको सदाचारी देते हैं उसको आर्य भी कहते हैं धर्मचारी जो धर्माचार करता है उसको धर्मचारी धर्माचार पीछे आ गया अपने स्वधर्म वर्ण आश्रम उचित शास्त्र में वर्णित वर्णाश्रम उचित स्वधर्म का पालन करते रहना उसको धर्माचार कहते हैं धर्माचार को करने वाले धर्माचारी और धर्मचारिणी जो स्त्री धर्म को पालन करने के लिए पूरी तरह समर्पित है उसको धर्म इसको समाप्त करेंगे कल और आगे बढ़ेंगे ये तो अभी सदाचार का अर्थ कहने की शुरुआत हुई है ऐसे तो अर्थ ही चलेगा शिल प्रभुपाद की जय परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज की जय